सुखम शोकमोह सुखम दुखम शोकमोह सुखम दुख देहा पते स्थित माया देहा पते माया पति स्वप्नो स्वप्नो स्वप्नो स्वनों यहात्म ख्यातिवनो यत्मन ख्याति यृतिरवी संस्कृतिर्न तो वास्तवी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 यानी कैसे बोलता है कैसे लेता है देता उसका वर्णन आया लेकिन भागवत में जगत की मिथ्या तो की बात भी आई बिहार में स्कंद में औदव को श्री कृष्ण कहते हैं विषयों में हम लोगों का मन हम लोगों का चित्त विषयों में जाता है इसलिए विषय हम पर प्रभाव डालते है और हमारे चित्त में गुणों का प्रभाव होता है इसलिए हमारा चित्त गुणों जिस वक्त जैसे गुण होते हैं उसी प्रकार हमारा चित्त ऐसा हो जाता है तो विषयों के तरफ आकर्षण जैसे पानी का बहाव नीचे की तरफ है ऐसे ही इंद्रियों का बहिर्मुख होना स्वाभाविक तो विषयों में आसक्ति अथवा विषय चिंतन करते करते हमारे चित्त की आदत बन गई कई जन्म जन्मांतरों के चित्त की आदत पड़ गई है इसलिए हमारा चित्त जो है चैतन्य स्वरूप पर ब्रह्म परमात्मा में स्थिति नहीं पाता तो विषय हमारे चित्त को आकर्षित करते हैं और चित्त जिस वक़्त जैसे गुणों के द्वारा संचालित होता है ऐसा उनको भाजता है तो ये बात संकादी ऋषियों ने ब्रह्म जी से भी पूछी चैतन्य स्वरूप परमात्मा में विश्रांति कैसे पाई जाए इंद्रिया आंखें बाहर को देखने को खींचती है कान बाहर का सुनने को खींचते हैं, जीव स्वाद लेने को खींचती है नाक सुगने को खींचता है तो आदमी मुक्त कैसे हो ये तो विषय को खींचते रहेंगे तो उसको मुक्त मुक्ति पाना हो तो कैसे जनजात से छूटना हो जनमान से तो कैसे सकते? अब ब्रह्मा जी ने समाधि लगाकर विचार किया कि इनका प्रश्न का उत्तर ब्रह्मा जी को ठीक से पूरा नहीं तब भगवान आदि नारायण का आवाहन किया और आदि नारायण भगवान हंसावतार लेकर प्रकट हुए ऐसी कथा कहती ब्रह्मा जी जान गए अब ब्रह्मा जी ने पुत्रों को संकेत किया कि आप ऋषियों तो ने पूछा के हे हंस रूप में विराजमान आप कौन हो तब हंस हंसावतार भगवान ने कहा कि तुम्हारा प्रश्न ही निरर्थक है मैं कौन हूँ ये तुम पूछते हो शरीर दृष्टि से देखा जाए तो जैसे पांच भूत तुम हो ऐसे मैं हूँ और तत्व दृष्टि से देखा जाए तो जैसा चैतन्य तुम हो ऐसा मैं हूँ ब्रह्मा जी तुम्हें प्रेरित करते हैं उस प्रश्न पूछने के लिए चतुर्सन का ऐसा ही प्रश्न पूछा कि जिससे ब्रह्म विद्या प्राप्त हो फिर हंसावतार में भगवान ने ये जो दृश्यमान जगत है जो आँखों से दिखता है या इंद्रिय गोचर होता है वो सब पांच भूतों का विलास मात्र है ये माया मात्र है देखने भर को है बाकी देखा जाए तो सपने में बदलता जा रहा है इस माया को सत्य नहीं कहा जाता क्योंकि क्षण क्षण में बदलता है अनाश होता है असत्य नहीं कहा जाता क्योंकि इसके द्वारा काम होता है इसीलिए इस माया को अनिर्वचनीय कहा मिथ्या कहा अनिर्वचनीय कहा तो ये अनिर्वचनीय माया के द्वारा, के द्वारा ये दृश्यमान जगत दिखता है इसको जो सत्य मानता है और अपने सत्य स्वरूप का जो चिंतन नहीं करता उसका चित्त रुकना कठिन हो जाता है जो असत मिथ्या जगत को सच्चा मानता है मिथ्या देह को मैं मानता है मिथ्या इंद्रियों के भोग में सहमत हो जाता है उसके लिए इंद्रियां बलवान हो जाती है और संसार उसके लिए भाव बंधन का कारण हो जाता है लेकिन जो बार बार संसार के मिथ्यात्व का ख्याल करता है अपने साक्षी स्वरूप चैतन्य स्वरूप में आराम पाने की कोशिश करता है संयोग जन्य सुख में जिसकी ममता नहीं है संयोग जन्य देह में जिसकी अहंता नहीं है वो परम पद को पाता है हंसावतार ने तत्व ज्ञान का उपदेश दिया तत्व ज्ञान के गीत गाए, उस गीतों का नाम हंस गीता नाम पड़ा अड़तालीस गीता है कृष्ण गीता राम गीता शिव गीता सावकर गीता उदूत गीता ऐसे अहंस गीता जागृत में हमारी सत्व प्रधान वृत्ति होती है जो इंद्रियों के द्वारा बाहर के जगत को देखती है स्वप्ने में रजस प्रधान वृत्ति होती है और तमस में तमस निद्रा में तमस प्रधान होती है तो जागृत स्वप्न और सुसुप्ति अभी हम लोग जो देखे हुए सुनते हैं एक दूसरे के चेहरे देखते हैं सुनते हैं ये जाग्रत अवस्था है ये जाग्रत अवस्था भी वृत्ति से दिखती है रात्रि को स्वप्न दिखता है स्वप्न अवस्था भी वृत्ति से दिखती है और सुसुप्ती हो गई और तो वृत्ति कमस में प्रधी लीन हो गई उसलिए दिखती नहीं जागृत और स्वप्न अवस्था सुषुप्ती से जब उठते हैं तब लगता है सुसुप्ति थी तो ये वृत्तिया रोज जब रोज उठती हैं और इन वृत्तियों के साथ जीव जुड़ जाता है तब दुख का भागी होता है संसार का भागी हो जाता है इन वृत्तियों को तत्व रज तम प्रधान वृत्तियों को देखने वाला जो है दृष्टा अथवा जो वृत्तियों का उद्गम स्थान है उसको अगर मैं मानकर ये जीव विश्रांति ले तो उसका संसार समुद्र सुखा जाता है तन सुखाय पिंजर कियो धरे रन धन ध्यान तुलसी मिटे न वासना बिना विचारे ज्ञान आत्मज्ञान का विचार करना पड़ता है जप से ध्यान निष्काम कर्म से अंत शुद्ध होता है भगवान ब्रह्मा जी कहते हैं संकादियों को कि संसार सागर कैसे सूखता है इंद्रियों के विषय तो है मन भी है संसार खींचता है बोले सकाम भाव से कर्म करने से संसार सागर बहलता है फैलता है और निष्काम कर्म करने से संसार सागर का आकर्षण कम होता है भगवान श्री हरि की प्राप्ति कैसे होती है? भगवान हरिहंसा अवतार में श्री हरि ने कहा कि जो लोग मुझे साथ में स्वर्ग में मानते हैं, वे भी मुझे ठीक नहीं जानते और जो लोग मुझे खीर सागर में ही केवल मानते है वो भी ठीक नहीं जानते लेकिन जो निष्काम कर्म करके अंत को शुद्ध करते हैं, और फिर सबके हृदय विषय जो विराजमान हूँ उसी मुझ चैतन्य में जो विश्रांति पाते हैं। वही मुझे ठीक जान सकते हैं और उन्हीं के बुद्धि से संसार का आकर्षण हट जाता है और कल्पित बुद्धि में संसार कल्पित है तो तुम्हारा शरीर भी कल्पित है शरीर कल्पित है तो बुद्धि भी कल्पित है और बुद्धि कल्पित है तो बुद्धि में आए हुए भाव सुख दुख के वो भी कल्पित है जैन और बौद्ध धर्म ने आत्म को स्वीकारा है आत्मख्याति माना जिस वक्त बुद्धि में जैसा भाव आया उस वक्त जगत वैसा लगता है जितनी देर बुद्धि में जो भाव आया उस वक्त उस भाव से बुद्धि आक्रांत ऐसा सत्य दिखाती है लेकिन सत्य बदलने वाला चीज नहीं है बुद्धि जैसा दिखाती है वो सत्य नहीं होता है आत्मख्याति जैन धर्म और बौद्ध धर्म मानते है तो वेदांत ने भी इस आत्मख्याति को अपनी दृष्टि ऐसी पहले ही खोज रखा है कि दृष्टि सृष्टिवाद जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि जितनी दृष्टि उतनी सृष्टि और जब दृष्टि तब सृष्टि जिस वक्त जैसा बुद्धि की बक्ति में आता है उस वक्त जगत ऐसा लगता है महासूरवीर त्रिलोकी के रहस्य को जानने वाले ऐसे कोई आत्मरामी पुरुष हो लेकिन जो मूर्ख आदमी है वो उनको कायर मान ले तो उसको कायर दिखेगा भक्त को भगवान दिखेगा मूर्ख को तो रण छोड़ के भागने वाले कृष्ण रण छोड़ दिखेंगे लेकिन गोपियों को तो घुलामी अटकट अट... अटकेलियां करती हुई नटवर की लीला दिखेगी तो जिस वक्त बुद्धि में जैसा भाव आता है उस वक़्त जगत का बाह्य व्यवहार जो है उस दर्शक को वैसा दिखता है भागवत में एक प्रसंग आता है कि कंस को जब श्री कृष्ण ने सोधाम भेज दिया चाणों को और मुस्टिक को और मल्लाओ को मल्लो को ठीक कर दिया वसुदेव दौड़ते दौड़ते आए और श्री कृष्ण को श्री कृष्ण का माथा सुंगा गले लगाया खूब खूब प्यार किया बेटा तू नन्ना मुन्ना था और इन पापी कंस के और मल्लों के चक्कर में तुझे लाया गया मैं बड़ा भयभीत हुआ था और मैंने हनुमान जी की बाधा की थी हे हनुमान जी अगर मेरे बेटे की आप सुरक्षा करेंगे मेरे बेटे को सेम कुशल सेम इस षड यंत्र ऐसी वापस आ जायेगा तो मैं सवा मन बूंदी के लड्डू बांटूंगा श्री कृष्ण कहते युद्ध के मैदान में मैं जब मल्लों के साथ था आने तो लम्बी लम्बी गदाओ और लंबी लंबी पूछ और बड़े बड़े काया वाला कोई दिखा बोले हो हनुमान जी की बस उन्हीं ने बचाए भागवत कहा लिखते हैं कि गोपियों ने देखा तो श्री कृष्ण में कांत भाव और योगियों को श्री कृष्ण अपना आत्मा लगा वेदांतियों को कृष्ण ब्रह्म रूप में लगा लेकिन कंस को कृष्ण काल रूप में दिखता था चाणुक और मुस्टिक आदि को पहलवानों को श्री कृष्ण मल्ल के रूप में दिखते थे और अक्रूर को श्री कृष्ण अपने इष्ट के रूप में दिखते थे तो श्री कृष्ण जो थे वो थे जिनकी जैसी योग्यता थी जैसी आत्मख्याति थी जैसी दृष्टि थी वैसे दिखे ऐसे ही ये सारा विश्व श्री कृष्ण का विग्रह कहो ब्रह्म का विग्रह कहो ये जैसा है वैसा है लेकिन बुद्धि में जिस वक्त जो गुण का प्रभाव है उस वकत जगत ऐसा दिखता है तो जिन्होंने जगत में से सुख लेने की आकांक्षा की और जगत जिससे दिखता है ऐसी बुद्धि वृत्ति को देखने की कोशिश नहीं की वे जगत में घटियंत्र की घूमते रहेंगे लेकिन जिसने जिस बुद्धि से जगत दिखता है उस बुद्धि को प्रकाश जहाँ से मिलता है ऐसे प्रकाश स्वरूप परम तत्व का जिन्होंने विचार किया वे इस संसार के व्यवहार में होते हुए भी संसार के मिथ्या व्यवहार से प्रभावित नहीं होते और अपने असंग स्वरूप को जो का त्यू जानते उनको जीवन मुक्त कहा जाता है उनको आत्मरामी कहा जाता है प्रेम ने ऐसा जादू मार दिया है सुबह से शाम तक लोग दौड़ते हैं जीवन से मौत तक पागल हुए जा रहे हैं पागल किसने किया की कि प्रेम ने वो प्रेम कोयल की टुमकार पैदा करता है वो प्रेम बुलबुल के कंठ में पुकारता है वह प्रेम प्रेसी के तरफ निहारने को आकर्षित कर देता है वही प्रेम धनवान को धन कट्ठा करने में लगा देता है कि धन कट्ठे में जिसका धन में प्रेम है वो धन कट्ठा करता है जिसका कपड़ों में प्रेम है वो कपड़े ले आता है मतलब कपड़े नहीं चाहिए प्रेम प्रेम प्रेम नचाता है किसी किसी ठिकाने किसी किसी दुकान पर किसी किसी जन्मों में किसी किसी चेष्टाओं में प्रेम नचा रहा है इस प्रेम ने सबको दीवाना किया है सत्ताधी कुर्सी को प्रेम करते हैं लोभी धन को प्रेम करते हैं अहंकारी मान मानबड़ाई को प्रेम करते हैं प्रेम के अलग अलग साधनों में प्रेम खोजा जाता है लेकिन मजे की बात है कि जैसे आईना प्यारा क्यों होता की अपना मुख दिखता है ऐसे साधन क्यों प्यारे होते है की अपनी बुद्धिवृत्ति में मान्यता होती है कि ये मिलेगा तब मैं सुखी हूँ जय जय आईना आगे, में चेहरा दिखता है आईने को पकड़ रखे क्यों कि तुम्हारा चेहरा दिखता है ऐसे ही साधनों को पकड़ रखते हो क्यों कि तुम्हारा प्रेम उसमें अच्छा लगता है पहलवानों को कुश्ती में प्रेम लगता है वहाँ से उनको सुख का आभास होता है सुख तो अपने में लेकिन बुद्धिवृत्ति में पहलवान बनू और मल्ल हो जाऊँ इसको हरा तब सुखी होऊंगा इस प्रकार का सिग्नेचर किया हुआ है तो पहलवानी के आईने को पकड़ा न्यायाधीश ने न्याय के आईने को पकड़ा वकील ने वकीलात के को पकड़ा वकी ने जोग के को पकड़ा लेकिन है तुम्हारी बुद्धि वृत्ति के पीछे तुम्हारा ही वो अंतरयामी प्रेम स्वरूप जिसने सारे दुनिया को पागल बनाया सारे विश्व को पागल बनाया इस प्रेम ने पक्षियों की दौड़ बुलबुल की टंकार कोयल की टुंकार पपीहे का पुकारना स्त्री के नटखच चाल और मर्द की आजीजी करना ये सारा का सारा प्रेम का ही तो विस्तार है धन सत्ता के पीछे मरमिटना ये भी प्रेम का ही विस्तार है जिसने जिस जिस साधन को प्रेम किया है हकीकत में प्रेम स्वरूप स्वयं है लेकिन बुद्धि व्यक्ति गुणों से आक्रांत हो गई और फिर ऐसा करूं तो सुखे होऊंगा, ऐसा करूं तो सुखे होऊंगा, ये पाऊं तो सुखे होऊंगा। राजा यात्री की दो स्त्रिया थी देवयानी और शर्मिष्ठा देवयानी शुक्राचार्य की पुत्री थी शर्मिष्ठा राजा के पास दासी होकर आई थे लेकिन कुछ समय के बाद शर्मिष्टा के साथ राजा ने पत्नी उचित व्यवहार किया और उससे पुत्र प्राप्त किया देव ये देवयानी को ईर्षा हुई स्त्रियों को ईर्षा होती है तो ईर्षालु देवयानी ने अपने पिता शुक्राचार्य को जाके कहा कि मेरे पति ने दासी के साथ व्यवहार करके पुत्र प्राप्त किया शुक्राचार्य आत्मज्ञानी नहीं थे और सामर्थ्य था श्राप दे दिया कि तुम वृद्ध हो जाओगे जौन अवस्था में तुम बुढे हो जाओ बुड्ढे हो गए प्राश्चित किया थोड़ा तो आखिर जमाई के ऊपर ससरा खुश हो जाता है आदि निजारे की यह आती ने बोले ये वृद्धावस्था तो तुमको आ जाएगी लेकिन तुम जिनको देना चाहोगे उसको दे सकोगे ये आती को पांच पुत्र हुए बड़े पुत्र को कहा कि बेटा तू मेरी जवानी चली गई है अब बुढ़ापा आया तो तू बुढ़ापा ले ले आ तेरी जवानी मुझे दे दे मेरे को अभी संसार भोगने में तृप्ति नहीं हुई उसने इनकार कर दिया ने श्राप दे दिया कि तेरे पुत्र और तू राज्य का अधिकारी नहीं बनेगा दूसरे पुत्र को कहा दूसरे ने इनकार कर दिया उनको भी श्राप दे दिया ऐसे चारों के चार पुत्रों को श्राप दिया पांचवा जो पुत्र छोटा था शर्मिस्टा का उसको कहा कि मैं चाहता हूँ कि अभी संसार का भोग भोगूं। और कारण श्राप के कारण मैं वृद्धत्व को प्राप्त हो गया हूँ तो मेरा वृद्धत्व तू ले ले और तेरी जवानी मुझे दे दे मैं संसार का सुख भोग तब उस छोटे पुत्र ने कहा मेरे सौभाग्य है की आप मेरे को अपना समझते हैं इसलिए मुझे वृद्धत्व देना चाहते हैं ये मेरे सौभाग्य है बड़े खुशी से अपना वृद्धत्व दीजिए और मेरी जवानी लीजिए कथा कहती है कि हजार वर्ष तक का भोग भोगा उन्होंने अपने पुत्र की जवानी से लेकिन जैसे अग्नि में आहुति दी जाती भोग की वासना बढ़ती रहती है ऐसे ही इधर के तो भोग भोगे राज्य का राज्यपाल राज्य का भार वहन करता था यह या प्रजा का पालन करता था शास्त्रानुकूल भोग भोगता था लेकिन उसे फिर अवसरा भोग भोगने की इच्छा हुई और वो उसके लिए बेचैन रहने लगा ऐसा कोई भोग नहीं है कि भोगता को शांति दे सके जय जय ऐसा कोई बाहर का सुख नहीं है जो सुख लेने वाले को परेशानी न दे ये बात बुद्धि में जब तक समझ में नहीं आती तब तक सुख स्वरूप आत्मा में आदमी अंतर्मुख नहीं होता ऐसा कोई बाहर का सुख नहीं है जो दुख से मिश्रित न हो तो संसार का सुख कहने भर को सुख है वास्तविक में दुख है तो संसार दुखालय ऐसा समझते ही आदमी अंतर्मुख होता है तो दुख हारी श्रीहरी उसका दुख दूर कर देते जो संसार से दुख मिटाना चाहता है अथवा संसार से सुख लेना चाहता है समझो उसको ठोकर खाना बाकी है जो संसार से सब दुख मिटाना चाहता है अथवा संसार में से पूरा सुख लेना चाहता है समझ लो कि उसके भाग्य में ठोकर खाना बाकी है संसार पूर्ण सुख देने में समर्थ नहीं है पूरी पृथ्वी की सुंदर चीजें एक आदमी को दे दो पूरी पृथ्वी की सत्ता एक आदमी को दे दो पूरी पृथ्वी के माल मेवा मिठाइया एक आदमी के दे दो पूरी पृथ्वी के हवाई जहाज एक आदमी के अधीन कर दो पूरी पृथ्वी का जो अच्छे में अच्छा बाह्य हो है वो एक आदमी के दे दो फिर भी वो पूर्ण संतुष्ट नहीं होगा और ज्यादा परेशान होगा भोगा न भुगतम वयमेव भुगता कालो नयम आता तृष्णा न जीर्ण जीर्णा तपो न तपतम वयमेव तपता ही भरतरी भोग भोगता भोग को क्या भोगता है भोग ही भोगता को भोग लेता है समय तो क्या बीतता है समय की धारा में भोगने वाला ही आदमी ही मर जाता है समय तो वही सुबह शाम दिन रात परंपरा से चल रहा है गर्मी सर्दी और बारिश ये तो ऋतु बदलती रहती है दुनिया के जो मजे हैं हर कम न होंगे चर्चे यही रहेंगे अफसोस हम न होंगे दुनिया के जो मजे है दुनिया की जो परिस्थितियाँ वो तो एक गई दूसरी आएगी दूसरी गयी तीसरी आएगी वो तो कम नहीं होगा लेकिन एक दिन ऐसा होगा कि जो परिस्थितियां जिस पर से गुजरी वो एक दिन नहीं होगा तो आज से सौ साल पहले अभी के जो दिखते हैं पृथ्वी पर उसमें का एक भी नहीं था और सौ साल के सौ साल के बाद एक भी नहीं रहेगा तो अभी जो दिख रहे हैं वो भी तो नहीं के तरफ जा रहे अभी जो दिख रहे हैं सत्ताधीश दिख रहे हैं धनवान दिख रहे हैं मठाधीश दिख रहे हैं वो भी नहीं के तरफ जा रहे हैं श्रीमद भागवत के आठवें स्कंद के आठवें श्लोक में आठवें स्कंद के आठवें अध्याय में श्री कृष्ण ने कहा ओव को यदि दम मनसा वाचा चक्षु व्याम श्रवण आदि भी नश्वरम गृहमानम स विद्धि माया मनोमयम जो आँखों से कानों से देखा जाता सुनाई पड़ता है जीव से बोला जाता है नाक से सूंगा जाता है मन से सोचा जाता है या बुद्धि से निर्णय किया जाता है वो सब माया मात्र है मिथ्या है इस मिथ्या जगत को सत्य मानने वाला व्यक्ति चाहे कितनी भी ऊंची पदवियों पर पहुंच जाए फिर भी अंदर से परम शांति नहीं पा सकता है और जब तक परम शांति नहीं पाई तब तक ये जीव बेचारा अभागा रह जाता है मैंने कल परसों में बात दोहराई थी शिविर में दोहराई थी बात की भाई होकर भाई के साथ कर्तव्य निभाया पिता होकर पुत्र के साथ कर्तव्य निभाया बेटा होकर बाप के साथ कर्तव्य निभाया वकील होकर अकील के साथ कर्तव्य निभाया और न्यायाधीश होकर वकीलों के साथ और कोर्ट के साथ कर्तव्य निभाया मठाधीश होकर मठ के साथ कर्तव्य निभाया महाराज साहब होकर ऑफिस के साथ कर्तव्य निभाया, सेठ होकर दुकान के साथ नौकरों के साथ कर्तव्य निभाया लेकिन समय की धारा में कर्तव्य निभाना और कर्तव्य का परिणाम इस समय की विशाल समय की धारा में सब छू होता जाएगा कर्ता की जब मृत्यु होती है तो कर्ता ने कईयों से कर्तव्य निभाए लेकिन कर्तव्य निभाने का सुख दुख हर्ष शोक और प्राप्ति अप्राप्ति अंत में कर्ता के हाथ में कुछ रहता नहीं मृत्यु के समय कर्ता अभागा रह जाता है अनाथ रह जाता है कर्ता ने भाई के साथ कर्तव्य निभाया पत्नी के साथ कर्तव्य निभाया पुत्र के साथ कर्तव्य निभाया जमाई के साथ कर्तव्य निभाया वैवाई के साथ कर्तव्य निभाया अरे कर्ता ने जीव होकर ईश्वर के साथ कर्तव्य निभाया लेकिन कर्ता ने अपने मूल स्वरूप को नहीं खोजा तो कर्ता बेचारा अनाथ रह जाता है तो ये थोपे हुए कर्तव्य कर्ता ने जिस वक्त कर्ता अपने को जैसा मानता है ऐसा उसके ऊपर कर्तव्य आ जाता है अपने को पिता मानता है तो पुत्र पालन का कर्तव्य आ गया अपने को जमाई मानता है तो सासू ससुराल के आगे नाक रगड़ना कर्तव्य आ गया और महाराज अपने को कुटुम्ब का बड़ा मानता है तो पालन पोषण और कुटुम्बियों के मन को खुश रखना यह कर्तव्य आ गया कर्ता जिस समय अपने को जैसा मानता है उस समय कर्ता के सिर पर उसी प्रकार का बोझ आ जाता लेकिन कर्ता जब अपने को ब्रह्म रूप में जानता है तो उसका कोई कर्तव्य नहीं है सहज स्वभाव का हो जाता है कर्ता अपने को खोज ले ब्रह्म रूप में निहार ले तो फिर कर्ता का कोई कर्तव्य नहीं कर्ता सहज स्वभाव में जग जाता है तो श्री कृष्ण ने आठवें स्कंद के आठवें अध्याय में बात कही जो आंखों से दिखता है इंद्रियों से सोचा जाता है पकड़ा जाता है देखा जाता है सूंगा जाता है चखा जाता है स्पर्श किया जाता है वो सब माया मात्र है कल्पना मात्र है इसमें तुम मत पढ़ो लेकिन जिससे ये सब स्फुरित होती है उस आत्मा में विश्रांति पाने के लिए बद्री का आश्रम चले जाओ एकांत में कुछ समय के लिए साधकों को एकांतवास करना चाहिए ताकि इंद्रियों का बुद्धि का और चित्त का जो स्वभाव है संसार की तरफ आकर्षित होने का तो उनके स्वभाव में थोड़ा परिवर्तन आ जा रहा है और तुम अपने स्वभाव में जानने के लिए थोड़ा समय निकाल सको दुनिया की सब चीजें किसी आदमी को दे दो लेकिन इसको एकांतवास नहीं और आत्म विचार नहीं तो समझो करता अनाथ हो जाएगा और जिसके पास आत्म विचार और एकांत है दुनिया की हर चीज उससे छीन ली जाए फिर भी महाराज जिसके पास आत्म विचार और एकांत है वो परम सौभाग्य को पा लेता है क्यों कि परमात्मा को तो कोई छीन नहीं सकता अपने आत्मा को तो कोई छीन नहीं सकता और संसार की वस्तु को आज तक कोई रख नहीं सकता है तो जो नहीं रख सकते उस चीजों को किसी ने छीन लिया तो क्या बड़ी बात लेकिन जो सदा साथ में उसको जानने के लिए अगर समय मिल गया बेड़ा पार हो गया यही बात रामायण में कही गो गोचर जहां लगी मन जायी सो सब माया जान हूं भाई गो माना इंद्रियां, इंद्रियों के द्वारा जो विचरण करने वाली वृत्ति बुद्धि वृत्ति आत्मख्याति जहाँ भी जाती सब माया जानो ये सब माया मात्र है स्वप्न मात्र है बिना खयाल के तुम जगत दिखा नहीं सकते बिना खयाल के तुम सुख दुख दिखा नहीं सकते बिना खयाल के तुम शत्रु मित्र दिखा नहीं सकते बिना ख्याल के, के, के, के पटेल और चौधरी और लेवा और देवा तुम बना नहीं सकते ये सारा ख्यालों का ही तो खेल है अज्ञानी जीव जी हालत सिंध के प्रसिद्ध अच्छे आत्मरानी संत बोधराज हो गए उन्होंने वेदांतिक भजन बनाया अज्ञानी जीव जी हालत कदड़ी खबर बदले करे जे पाण कृपा हिंजर जो हिंजर चतर बदले अज्ञानी जीव की हालत किस वक्त कैसी हो जाए कोई पता नहीं उसकी बुद्धि किस वक्त कैसी हो जाए कोई ठिकाना नहीं उसका ख्याल किस वक्त कौन सी करवट ले कोई ठिकाना नहीं और ये भजन गाते फिल्म वाले भी एक क्षण में हसना एक पल में रोना ऐसा है जीवन का मेला जीवन का मेला नहीं बेवकूफ़ी का मेला है <laughs> एक पल में मिलना एक पल बिछड़ना दुनिया है दो दिन का मेला ऐसा तो फिल्म वाले भी गाते तो महाराज ये दो दिन का दुनिया जो मेला है इस मेले को मेला समझ के कभी कभी रहो अकेला तो इंद्रिया मन और विष है इसके संयोग से जो कुछ भी मिलेगा वो वास्तविक तुम्हारे दुख को दूर नहीं करेगा